महाभारत आश्वेधिक पर्व एक चुरीशोध्याय तत्वादी गुणों का और प्रकृति के नामों का वर्णन ब्रह्मोवाच नक् गुणा वक्त पृथ्कस दृश्य रज तत्व तमस्तः ब्रह्मा जी ने कहा महर्षियों सत्वरज और तम इन गुणों का सर्वथा पृथक रूप से वर्णन करना असंभव है क्योंकि ये तीनों गुण अविच्छिन्न अर्थात मिले हुए देखे जाते हैं अन्योन्यम अथ रजतेम चाथ जीविनयम आश्रयाचर्ये ये सभी परस्पर रंगे हुए एक दूसरे से अनुप्राणित अन्योन्याश्रित तथा एक दूसरे का अनुसरण करने वाले हैं याव सत्व रजस्तावदर्तते नात्र संशय यावत्त तमस् सत्व च रजस्तावधि इसमें संदेह नहीं कि इस जगत में जब तक सत्वगुण रहता है तब तक रजोगुण भी रहता है एवं जब तक तमोगुण रहता है तब तक सत्वगुण और रजोगुण की भी सत्ता रहती है ऐसा कहते हैं संहत्य कुरते यात्रा सहिता संघचारिण संघात वृत्त वर्तनते हेतु तो हे भी ये गुण किसी निमित्त से अथवा बिना निमित्त के भी सदा साथ रहते हैं साथ ही साथ विचरते हैं समूह बनाकर यात्रा करते हैं और संघात अर्थात शरीर में मौजूद रहते हैं का ते साम वक्षते तद्यथा उद्यक व्यतिरिकतावर्ती ऐसा होने पर भी कहीं तो इन उन्नति और अवन्नति के स्वभाव वाले तथा एक दूसरे का अनुसरण करने वाले गुणों में से किसी की न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता सो किस प्रकार यह जा बताया जाता है व्यतिर तमोज्रयग्भावत भवे अल्पम त्र रजोग अयम सत्वल्पतर तथा तयग्जोनियों में जहाँ तमोगुण की अधिकता होती है वहाँ थोड़ा रजोगुण और बहुत थोड़ा सत्वगुण समझना चाहिए उद्रिम च रजो य मध्य स्रोतोगत भवे अल्पम तमोजेयं सत्व अल्पतरम यथा मध्य श्रोता अर्थात मनुष्य ज्योनी में जहाँ रजोगुण की मात्रा अधिक होती है वहाँ थोड़ा तमोगुण और बहुत थोड़ा सत्वगुण समझना चाहिए च यदा सत्व ऊर्ध्वस्त्रो गेत अल्पम तत्र तमो के रजच्चअल्पतरम तथा इसी प्रकार ऊर्धस यानी यानि देवज्योनियों में जहाँ सत्वगुण की वृद्धि होती है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 अर्थात नीचे जोनियों अथवा नरकों में पड़ते हैं रज क्षत्रे ब्राह्मणे सत्वत्तम त्रेशु गुर्तन गुणाशूद्र में तमो गुण की क्षत्रिय में रजोगुण की और ब्राह्मण में सत्वगुण की प्रधानता होती है इस प्रकार इन तीन वर्णों में मुख्यता से ये तीन गुण रहते हैं दूरादप दृश्य सहिता संगचारिण तम सत्व रजस्व पृथक् एक साथ चलने वाले ये गुण दूर से भी मिले हुए ही दिखाई पड़ते हैं तमोगुण गुण सत्वगुण और रजोगुण ये सर्वथा पृथक पृथक हों ऐसा कभी नहीं सुना दृष्टवादेत्यमुद्यम कुचराण भवे अध्वगा परितप्यु उष्ण तो दुःख भागिन् सूर्य को उदित हुआ देखकर दुराचारी मनुष्यों को भय होता है और धूप से दुखित राहगी संतप्त होते हैं आदित्य कुचरास्तु तथा तपह परितापोधा च रजसो गुण उच्य क्योंकि सूर्य सत्वगुण प्रधान है दुराचारी मनुष्य तमोगुण प्रधान है एवं रागिरो को होने वाला संताप रजोगुण प्रधान कहा गया है प्राश्यम सत्मादित्य संतापो रजसोण उप्लवस्तु विज्ञे तामस स्त सर्वरव सूर्य का प्रकाश सत्वगुण है उनका ताप रजोगुण है और अमावस्या के दिन जो उन पर ग्रहण लगता है वह तमोगुण का कार्य है एवं ज्योतिषु सर्वेषु निवर्तनते गुणाश्रया परिणा च तत्र तत्र तथा तथा इस प्रकार सभी ज्योतियों में तीनों गुण क्रमशः वहाँ वहाँ उस उस प्रकार से प्रकट होते और विलीन होते रहते हैं स्थावरेशु तुम भावेशु त्यगत भाव राजस्तु विवर्तंते स्नेह भावस्तु सात्विक स्थावर प्राणियों में तमोगुण अधिक होता है उनमें जो बढ़ने की क्रिया है वह राजस है और जो चिकनापन है वह सात्विक है संधा गुणों के भेद से दिन को भी तीन प्रकार का समझना चाहिए रात भी तीन प्रकार की होती है तथा मास पक्ष वर्ष ऋतु और संध्या के भी तीन तीन भेद होते हैं त्रिधा दानते यज्ञ प्रवर्तते त्रिधा लोका त्रिधा देवा त्रिधा विद्या त्रिधा गति गुणों के भेद से तीन प्रकार से दान दिए जाते हैं तीन प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान होता है लोक देव विद्या और गति भी तीन तीन प्रकार की होती है भूतं भव्यं भविष्यं च धर्मो काम एवं प्राणपावुदान्चा एक भूत वर्तमान भविष्य धर्म अर्थ काम प्राण अपान और उदान ये सब त्रिगुणात्मक ही हैं पर्यायेण प्रवर्तन्ते त्र त्रथा तथा ये दिहलोको गुणा इस जगत में जो कोई भी वस्तु भिन्न भिन्न भिन स्थानों में भिन्न भिन्न भिन भिन प्रकार से उपलब्ध होती है वह सब त्रिगुण में है त्रयोग गुण प्रवर्तन तेहव्य नित्यम सत्म रज तमचुण सर्ग सनातन सर्वत्र तीनों गुणों की ही सत्ता है ये तीनों अव्यक्त और प्रवाह रूप से नित्य भी है सत्व रज और तम इन गुणों की सृष्टि सनातन है तमो व्यक्त शिव धाम रजो जोनी सनातन प्रकृतिर्कार प्रलय प्रधानमं प्रभुवाप्यय अद्रिक्त मनुणम व्वाप्यकमचल ध्रुव सदस्य तत्सव्यक्त त्रिगुण स्मृत जेयानी नामयानी इनध्याचित प्रकृति को तम व्यक्त शिवधाम रज योनि सनातन प्रकृति विकार प्रलय प्रधान प्रभाव अप्यय अनुद्रिक अनु, अनुन अकंप अचल ध्रुव सत असत अव्यक्त और त्रिगुणात्मक कहते हैं अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले लोगों के इन नामों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अव्यक्तना गुण्श तत्व सर्वा गति केवला विमुक्तदेह प्रविभाग तत्वित मुच्च्य सर्वगुण निरा जो मनुष्य प्रकृति के नामों सत्वादि गुणों और संपूर्ण विशुद्ध गतियों को ठीक ठीक जानता है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 अनुगीता पर्व में गुरु गुरुशिष्ट संवाद विषयक उनतालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ